प्रत्यं नारिता रुआ नो हरिवी ओम काम ओम ओ शे गोपिका खु गोपिता देना अंतरात्मृतो दुख कार विश्व तक देवता विरति भयमुजे चरणी ृतर्भयास करूह शांत काी गोपिका नंदनो भवान विश्व पालनाय अवतीर्ण से भक्तों भक्तोपेक्षा अत्यंतम अंतिम है विश्व की रक्षा करने के लिए तो तुम प्रगति हुए और अपने प्रेमी भक्तों की उपेक्षा कर रहे हो ये तो सर्वथा अंतिम है इस आशय से कोई बुरी झालू बोली क्योंकि जहां भगवान को आत्मा के रूप में जानते हैं वहां भिन्नता के लिए कोई तो अवकाश नहीं होता और जहाँ आप भगवान को अपना बच्चा जानते हैं वास्तव्य होता है वहां भी उनके दी होने की कोई तो आवश्यकता है और अपना मित्र जानते हैं तो बराबरी की हाँते हैं और श्रीरागस का प्रसंग है तब तो रूप जाते हैं दात देते हैं ता का भाव केवल स्वामी और सेवक का जहां संबंध होता है वहां होता है परंतु जब की मार पड़ती है तो बड़े बड़े लोग सीधे हो जाते हैं ये सीधे लोगों को सीधा करने का यही उत्तम मार्ग है थोड़ी पड़ गई उनकी होती है कि सामने भगवान खड़े और उधर अपनी हम कितनी सुंदर तब भगवान बोले जब तुम्हारी आँख के सामने रहने रहेंगे क्या कहेगा ठीक है जब तुम मेरी ओर नहीं देखती हो अपनी ओर देखती हो किसी के घर गए तो महाराज टीसा ये दे के सामने बैठे अब वो दिन भर चीता देखें तो उसके घर रहने से फायदा चीते में तो अपने तो देखेंगे तो दिन से माने भगवान अपने घर में है अपना प्रभु अपना पीतम अपने घर तो दूसरे से प्रेम होना तो यही है। परंतु दूसरे से प्रेम न हो के अगर अपने ही ऊपर नजर डही रहे तब भी तो प्रेम का अभाव हो गया ना दूसरे से प्रेम होना तो व्यवरित भाव है, यही है। लेकिन यही कारेम न भी हो गए सिर्फ अपने ही अपने से हो तो ये है प्रेम का अभाव हो, हो, हो गया तो भगवान अंदर धाम हो गए अब धाम हो गए तो बिलह आया अब गिलह जो है ये ठीक साफ कर रहा है तो और की चोट पड़ती है कोने में सकल नहीं बनती तब तक जब तक उस पर हथौड़े न पड़ जब तक उसको आग न लगे गरम हो या हथौड़े करें दो तरह से तो सोने में शक्ल बंदी है तो अपने हृदय को भगव आकार बनाने के लिए कि उसमें भगवान की शक्ल आ जाए या तो उसको बिला की आग में जलाना पड़ता है या तो उसको बिला के हथौड़े से पीट पीट के स्थित करना पड़ता है तब मनुष्य का भगवान के आकार को पूजा करता है जब तक आंख में आंसू न आए शरीर में रोमांच न हो पंच गर्जर न हो हृदय इजलय नहीं कैसी भी लोग आकार कथम बिना रोम द्रवता के दशा बिना बिना नंदा शुरू कलया सुघिया बिना कया हृदय में बहुत सारी सकलें पहले की भरी हुई है ना बहुत सी छाया दूध की छाया जो है वो अपने दिल में भीगती रहती है दूध की परखाई देती है तो उन परखाइयों का दिखना कैसे बंद हो जब तो दिल में जो तो अधेरा है उसको तो तो मिटा दिया जाए एक रोशनी ला तो ये जब गिरह का सूर्य प्रकट होता है तो हृदय को थोड़ा साप मिलता है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 या तो प्रेम हल्का होगा तो चलो हमेशा के लिए ये किल्लत करेगी और अगर प्रेम पूरा होगा तो वो जिंदगी तो बढ़ देगा गोपियों ने अच्छा कहा कि हमारी पूरे मत करो क्योंकि अगर तुम केवल ज्याले होते अजीर के बालक अमीर के बालक थोड़े अंर होते हैं आप लोगों का द्वालों से शायद कभी काम में पड़ा हो दूर देने के लिए कभी आते रहे अब तो रो ही नहीं है हम लोग गांव में रहते हैं ना तो अजीरों का प्रभाव और जातियों से कुछ थोड़ा परफेक्ट होता है इन पी आई ही होती है उनके लगाव भी जुदा होते हैं उनकी काम भी जुदा होती है hmm. तो अगर तुम केवल द्वाले होते और हमारे साथ कठोरता का दर्शा हो कर तो उसकी एक संगति हम ये कहते दादा कि ये गांव का आदमी, ये गांव का ग्वाला क्या जाने प्रेम इसके लिए गोपियों के हृदय में कितनी व्याकुलता कितनी तरफ उनसे विश्वित करोपी का नंदन हो गया क्या श्याम सुंदर तुम तो केवल गोपी के बेटे रटोदा तो नदिया के लाल में लाल केवल द्वार केवल अधीर के नहीं है तो तो अभी तो वो जी जी तो है तो कभी तो तो तो तो दो अबीर पर अजीर को कहो मैं होली में अबीर पड़ गई आप में कृष्ण डाली थी मक्खी अबीर डाली थी आप गोपी ने धो तो धा के हाथ को साफ किया करोग अबीर पर अबीर को कहो और जो अबीर का बेटा कर गया था आप में वो नहीं निकला अबीर निकल गया अबीर नहीं निकला गोपी का नक्षत्र गोपिकानंदनो भाव तो ये गोपिकानंदन तो नहीं हो ये कहने का भी प्राय के अगर गोपिकानंदन होते और हमारे दिल की न समझते तो हम ये कहते कि चलो गाय का करवाहा इसमें कब प्रेम का पौधा किया है किसको मालूम हो कि प्रेमियों के दिल में क्या क्या शू है हम तुम्हें अंजान समझ के सोचती की तुम जो हमें तकलीफ दे रहे हो वो अंजान में दे रहे हो अज्ञान में दे रहे हो तो अंजान में अगर कोई थोड़ी बहुत तकलीफ दे तो उसका काल नहीं किया जाता लेकिन तुम तो हमें जान बुझ करके तकलीफ दे रहे हो ये ठीक नहीं रहेगा क्यों भगवान अखिलनाम अंतरा सुमद्रित हो क्योंकि आप तो अर्थात भगवान हो वो चंद्रमा हो जो नक्षत्रों से घिरा रहता है गया इसमें एक बात देखो स्पष्ट है चंद्रमा भान से भगवान बोलते हैं हम नक्षत्राही भगवान नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा तो नक्षत्रों में आपस में सौलिया दाय नहीं होता सताईस नक्षत्र चंद्रमा को घेरे रहती है और चंद्रमा जो है वो सवा दो सताईस दिन करके, 24 दिन में नारायण एक, एक राशि पर बारह राशि तक सवा दो दिन करके बारह राशि पर रहते हैं और सताईसों तो नक्षत्र के घर में जाते हैं तो उनमें आपस में हवा, तो गोपियां कहती हैं कि हम लोगों में कोई सौदिया गार नहीं है उनसे तो चंद्रा के समान हो और गोपिका नंदन देखो एक पुरस्कार थे गोपिका के नंदन देते और दूसरा अर्थ है गोपिकाओं को आनंद देने वाले गोपिका आनंदन गोपिकाओं को आनंद देने वाले लेकिन महाराज संजीव कृपा बहुत कैसे एक बनारस की बात आपसे बनाता हूं बनारस में एक सरजं थे अभी उनके नाम से गली प्रसिद्ध है नंदन साहब की गली तो फी राजा और गुला को मिलाने वाली गली है नंदन साहब की गली बोलता है एक ब्राह्मण आया फिलहाल था उसमें बड़े विदाय हैं दाता है तो जब शेख भी मिले तो वो कह दें कि कल आना बुचारा गरीब ब्राह्मण लड़की की शादी के लिए आया बनारस में ठहरने की जगह नहीं खाने की व्यवस्था नहीं जब मिले तब बोले कि कल आना छह महीना दिन घुरा हो तो एक दिन ले जाके एक श्लोक दिया उसने से आदल नकारक नंदन आदल नकार और परटो नकारक आदि में भी न है और अंत में भी न है नंदन न और मध्य नकारेगा हटो बतारा दीप में एक दस था देने का उतने भी जाके न जोड़ गया नंदन तो इस नकार जब तीन तीन नुम्हारे नाम में पड़े हैं बाबा है न तो क्या दान अत्युन से ये नंदन बतारा क्या देगा है न ये तो को तमोग बना देने वाले हम लोग साहता देते हैं घर का पैसा क्या और निकाल के आना पैसा डाल दिया अब वो चार आना तो झड़ते गया और वो मांगने वाले का तिरफ्तार करने के कारण वो बिल्कुल तमोग हो गया जब वो चार देने का कुल हुआ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 ये एक एक श्रृंगार रीति है बामता दुर्लभत्व तो और निदारणा ये तीन बोलते हैं हो ये काम दो के तीन अस्त्र है बामता माने उल्टे चलना दिलाओ तो भाग जाए और दुर्लभ होना दुर्लभ के प्रति प्रेम ज्यादा होता है और निदारणा है ना रोकना तो ये तीनों बात थोड़ी चाहिए थी गोपी ये आ तो कृष्ण को ही ये तीनों बात स्वीकार करनी पड़ी दाम हो जाना बाने उतर जाना उल्टे पड़ जाना दुर्लभ हो जाना और गोपियों से कहना पढ़ जाए हमारे सामने से ये तीनों बात जो गोपी को करना चाहिए था तो कृष्ण को करना पड़ा और जो कृष्ण को करना चाहिए था वो गोपी को करना पड़ा ये बहुत दक्षिण भाव होने के कारण बहुत अनुकूलता होने के कारण यहाँ श्रिंडार वर्ग जो है वो कर खा गया तो गोपियां कहती हैं कि सुन तुम हमारे साथ उदारता बरतो क्योंकि तुम केवल ग्वाले नहीं हो गोपीचान नहीं हो हम सब गोपियों के क्या आनंद दे रहे या बटोला मंडा के बेटे नहीं हो ये बात तब कौन है बोले अखिलदेव नाम अंतरात्म दृष्ट संसार में जितने प्राणी हैं जितने जीव हैं उनके तुम अंतरात्मा हो और दृष्ट साक्षी हो पथ्य ही दृष्ट कई शब्द ऐसे होते हैं जब वो अपने रूप में आते हैं तो अपने पुराने रूप को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं वो जब व्यवहार में उतरते हैं जैसे अहम शब्द है अहम ये जब आदम बनता है औ गयन बनता है और जब स्वम का युदान बनता है जीवन बनता है बेचारा असमत और दुख्मत इन दोनों का तो दो ही हो जाता है ना बिल्कुल मैंने जब मैं आ, हम ये रूप जब आत्मा ग्रहण करती है ना तो उसके अपने स्वरूप का मैंने दोप हो जाता है ऐसे ही शब्दों में तो एक दृश्य शब्द हुई है जनता है तथ्यति से और होता है दृश्य तो माने व्यवहार में आकर के ये अपना रूप जैसा है उससे बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ता है जैसे आकाश है ना और अमृत प्रकोषित ब्रह्मांड और चारा ग्रह अक्षत्र सब उसके भीतर पड़े हैं लेकिन जब ये आपके व्यवहार में आता है तो लीला होकर दिखाई पड़ता है वो तो नीला पर चलता नहीं है इसी प्रकार परमात्मा जो व्यवहार में आता है ना तो ये औरत बनकर दिखता है मर्द बनकर दिखता है बच्चा बनकर दिखता है पशु बनकर दिखता है पक्षी बनकर दिखता है जैसा है बिल्कुल उससे उल्टा दिखाई पड़ता है लेकिन पहचानने वाले लोग जानते हैं कि ऐसा होने पर भी ये परमात्मा है जन्म लेने वाला मालूम करता है लेकिन है अगरमा मरने वाला मालूम पड़ता है लेकिन है अमृत परिच्छिन्न देखने में मालूम पड़ता है लेकिन है पूर्ण पूार देखने में मालूम पड़ता है लेकिन है निराका ये परमात्मा जी जो है ये हैं वो वैसे व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते है। उनसे पड़ते हैं तो है। ये रहते हैं सबसे कई अखिल परिणाम ऐसा कोई दिल नहीं है वो जो कर्मत्मा से खाली है और अंतरात्मा अंतर ज्ञानी भी है संचालक भी है और यहाँ रह करके दो देखने वाले हैं तो जो यह कहते हैं की जब तुम सबके हृदय में रहते हो तो हमारे हृदय में रहते हो कि नहीं और सबके दिल की देखते हो तो हमारे दिल की देखते हो कि नहीं हो दल के दृष्टता देखो तुम्हारे लिए हमारा हृदय कितना व्याकुल है कितनी पीड़ा है कितना दुख है हमारे दिल में क्या क्या चल रहा है जरा एक बार देखो तो लेकिन गोपियों हम तुम्हारे हृदय में अंतर्जाली रूप से भी हैं भ्रष्टा भी हैं सब देखते भी जानते भी हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं जब हम ठीक समझेंगे तब करेंगे समय पर करेंगे तो ये थोड़े है कि जान लिया और आज में कुछ करें तो देखो हम हैं के पूरे को देखते हैं वो जब कहीं लड़ाई होने लगती है तो ये शेर से खड़े हो जाते हैं जब थोड़ी ठंडी होती है या चार गने दस गए और इकट्ठे हो जाते हैं तब जाके दिन में करते तुरंत नहीं करते एक बार में था यहाँ कोई मुसलमानों का दंगा होता था उनके उधर गुजार डूबते थे तोड़ तोड़ के दुकान डूबते थे हम लोग खड़े बड़े देते रहते थे और पुलिस इधर कोके खड़ी रहती थी जब वो डूब के चले जाते थे तब हटा करते थे सब चीज की गलती हुई सब पुलिस इकट्ठी हो जाती तो ये कोई भी किसी का दुख देख करके तुरंत दुख में पूछता अरे भाई जब तो मौका होता है तब पूजा जाता है कहा अभी तुम्हारे घर में आज आग लगे बस जाती हो मैं जानता तो हूँ कि तुम्हें बड़ा दुख है लेकिन अभी तुम्हारे पास आने का मौका नहीं है ना अभी समय नहीं बोले आए तो तुम संसार में हो आयत हो को जिखन सां तुम जिखन सा ब्रह्म अर्थिता ब्रह्मा जी दिने प्राथना की जिखना मान ब्रह्म विपृप वेदारे दिखना ब्रह्मा जो देश के अर्थ को खुद खुद के निकाले उसका नाम होता है जितना एक बैठानक आदम है उसका उतने भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए ये बात बताएंगे तो ये जो रामान संप्रदाय है पूरी दुष्काल संप्रदाय उसमें जो पूजा होती है वो बैठानक ब्रह्मोक्त आगम के अनुसार होते है। हैं ये तीन प्रकार के आगम हैं तो मध्य संप्रदाय में नारायणोक्त तो आगम के अनुसार पूजा तो होती है और आ, क्या नाम रामान संप्रदाय में बैठानक आगम के अनुसार पूजा है और शांकर संप्रदाय में शिवोक्त आगम के अनुसार पूजा होते हैं ये तीन प्रकार के आगम है ब्रह्मा का नारायण का और शिव का तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से कम आए हुए यहाँ पत्रकार तो तो के लिए आए हो तो और दिल्ली विश्व की रक्षा करने के लिए तो क्या हम लोग विश्व में नहीं है हमारी रक्षा करना तुम्हारा धर्म नहीं है हम तुम्हारे वियोग में मर जाए तो तुम हमारी रक्षा नहीं करोगे उधर को कितने कह दिया तुमसे कि तुम हम अंतरजानी हैं और ब्रक्षा हैं और ब्रह्मा की प्रार्थना से आए हैं और विश्व की रक्षा के लिए आए हैं बोले तो हमको तो ये भी पता है कि तुम्हारा जन्म गोपीपुर में नहीं हुआ है गोकुल में नहीं हुआ है सात्वतांश तुम तो, तो जगवंकियों में पैदा हुए हो जदुबंसियों के कुल में भक्तों के कुल में मथुरा में पैदा हुए हो ये भी हमको मालूम है तो देखो भगवान और उदययाम भगवान माने चंद्रमा हुआ इसीलिए उदययाम की क्रिया का प्रयोग किया गया जैसे चंद्रमा का उदय होता है वैसे ही तुम्हारा उदय हुआ तो दूसरों का संताप दूर करना ये तुम्हारा काम है अंतल दूसरी बात सुनाते हैं इन सब गीतों में से वेदांत तो जो चलता है लेकिन वो मैं नहीं सुनाता हूँ क्या मैं सुनाता हूँ जब हम अपनी सब की गीता की सफा करते हैं तो उसमें वेदांत सुनाने का बहुत मौका रहता है अब ऐसे क्रेन्द्र प्रसंग में व्याकरण और उपनिषद के मंत्रों के बल से उसमें से तत्व ज्ञान की बात निकाल लो ना क्या इतना जोर लगाना जब बिना जोर लगाए ही जगह जगह निकलता रहता है अगर वेदांत दूसरी जगह न मिलता तो इसमें भी जोर लगा कर निकालते परंतु जब सब जगह और वेदांत मिलते ही मिलता है तो उसमें क्यों जगह अब जैसे एक जो बोलती है उसकी बात करने आपको वो कहती है कि देखो कृष्ण तुम खिल गए फोटो की लेकिन एक कलई तुम्हारी आग खुल गई एक बात मारू पड़ गई क्या कल बोध का नंदोलन होगा तुम हमारी जटोगा महिला के ना हैं क्यों दसोला मैया कहते हैं तो बड़ी दया है बड़ी माया है पे है ममता है अगर तुम उसके बेटे होते तो हम लोगों को इतने दुख में परी देख करके जरूर दौड़े आते और बताते तो नखल देवी का आनंद में नहीं हो तो हम ससोला मैया के बेटे गरीब गोपियों ऐसा काय कहते हो देखो मैं तुम लोगों को इतना आनंद देता हूं की जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने आता हूँ तुम्हारी आंखें खुली खुली रह जाते हैं, किसी की नजर पड़ी तेज ल्यक्ति होगी आप जानते हैं कि नहीं एक बार में बच्चा था नौ बरस का तो किसी का किसी के में अभी तेज़ बोलने के लिए आ, खड़ा हुआ जनपते जो जाओ तो ये नेता बहुत बढ़िया और जो उसने कहा बहुत बढ़िया उसी समय हमारा गला जो है वो बंद हो गया गोल बंद हो गया नजर लग ऐसे श्रोता में भी कभी कभी नजर लगाने वाले लोग देख रहे थे तो कथा पर नजर लगा देगा कथा पर नजर लगा दे तो कथा बंद हो जाए तो नखल गोपीका नंदन भगवान तुम तो गोपी के बेटे नहीं है क्योंकि गोपी के बेटे होते तो गोपी का नंदन होते गोपियों को आनंद देते क्योंकि जो गोपी कुमार होगा वो जो गोद कुमार होगा वो गोदकुमारी से प्रण करेगा वो गोप कुमारी को अपने सजातीय को कष्ट नहीं देगा अपने सजातीय को खुद पहुंचाएगा और तुम तो हम गोपियों को कष्ट दे रहे हो तो तुम हमारी जाति के नहीं तुम हमारे वंश के नहीं नटोला मैया के बेटे हो और न तो हमारे प्रेमी हो और तो बोले हाँ गोपियों ये तो तुम तुमने बहुत बढ़िया जैसे गोपी के मंत्र प्रश्न आ गया मैं कटु गोपी का मंदिर नहीं हूँ मैं तो सबके हृदय में बैठा हुआ अंतर्यामी हुई दृष्टा हूँ ग्रह्मी है तो न अखंड हुई उदास हुई ये, ये, ये जितने नाम होते हैं महात्माओं के स्वामी अखंडानंद जी महाराज है नामी अखंडानंद जी महाराज तो ये जो अखंड है अखंड है वो परमात्मा के स्वरूप का बोधक होता है बोले तो हम तो करते हृदय में हुए हैं और दृष्टा बोले ना गोपियों ने कहा कि नया नखिल दे ही नाम अंतरात्मा तो दृष्ट कर लूट बोल हम जानते हैं कि तुम तो अंतरियाणी भी, भी नहीं हो और दृष्टा भी नहीं हो और ब्रम भी नहीं हो अरे बाबा क्यों वो नखो है ना वो डाक के आदि में होने के कारण सब डॉक्टों के साथ संबंध जाता है साथियों अभी गोपिया तो, तो आंख बंद करके गीत बोल रही है ना तो उनके मन में तुल्स आते हैं और थोड़ी थोड़ी बातचीत हो जाती है नई मरी धड़प हो जाती है बोलते नहीं नहीं बोलते हो तुम हम तक ज्ञानी भी नहीं हो और बच्चा क्या क्या अगर तुम अंतर्ज्ञानी दृष्टा होते हमारे हृदय में हो गए तो कब के पिघर गए होते अंतर अंतर्यामी के हृदय में दया आ गई होती है दृष्टा दृश्य बन गया होता अगर हमारे हृदय में वो हो करके अंतर अंतर्जमन करता और दृष्टि उसकी होती तो ऐसे देखा जाता तुमसे हम इतनी दुखी हो रहे हैं और तुम अंतर्गामी टुकुर टुकुर देखते हो बिल्कुल गलत है न तुम गोदनंदन तो तो हो और न तो तुम अंतर्ज्ञानी और दृष्टा हो भगवान ने कहा कि की तुमको मालूम नहीं है कि ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर देवताओं को लेकर रुद्र भगवान को लेकर तीन सालक के तट पर कर, प्रार्थना करने के लिए गए थे कि हे प्रभु अवतार लो अवतार लो मैं अवतार लेकर के आया हुआ ईश्वर हूँ और तुम तो मेरी काम के खिलाफ हिनेट यात्रा बोल भी ले ट्रेन जो है ये बड़ा प्रबल है ईश्वर से बड़ा होता है ट्रेन जो है ना वतन हाँ। में भी थोड़ा ईश्वर से बड़ा होता है तो हल्का कर देता है ये बोले देखो तो सारी दुनिया को ईश्वर न है लेकिन ईश्वर तो को कौन न है ट्रेन में चाहता है बोला तो चारी दुनिया का वजन ईश्वर होता है लेकिन ईश्वर थी को फिर की तरह अपने कलेजे में बैठा के कौन होता है तो प्रेम ही तो होता है ना तो ईश्वर से बड़ी चीज अगर दुनिया में कोई है तो वो प्रेम है तो उसके सामने में पहली शोक परम गोवि का अंतर था और दूसरी अंतरया अंतर तीसरी बोले ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं आया हूँ नारायण कहो ब्रह्मा जी ने क्यों तुमसे प्रार्थना की थी क्या है क्या उनके घर में कोई चोरी है क्या करनी थी ब्रह्मा जी को तुमसे प्रार्थना करने के लिए चले गए मेरे विश्वगुप्त है दुनिया की रक्षा के लिए विश्व माने संसार और गुप्त माने रक्षा संसार की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की तब मैं आया जो भी ने कहा बिल्कुल सरासर जीतिएगा क्योंकि यदि ब्रह्मा ने विश्व की रक्षा के लिए प्रार्थना की होती तो क्या हम लोग दिश् में नहीं है और हमारी रक्षा तुम नहीं करते तो हमारी रक्षा नहीं करते हो इससे मालूम पड़ गया कि तुम रक्षा करने के लिए नहीं आए हो बल्कि अवित्व गुप्त है नकलु ग्रह्मा नकलु विश्व उत्तर अविश्वत कई तरह से निकल जाता है मतलब कोई निकलता है तो संस्कृत भाषा की विशेषता है तो उन्होंने हमको तो एक बात तो लगती है कि ब्रह्मा ने सोचा होगा कि संसार के लोग यदि कम कम आदि संपत्ति से संपन्न होंगे और महात्माओं का स्न करेंगे और जुसा करेंगे सब तो समस्यादी तो महाभारत का विचार करेंगे तो सब मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्मा ने सोचा होगा कि जब सब मुक्त हो जाएंगे तो हमारी बड़ी लड़ाई तुम्हारी गुजर जाएगी तो तुमको महाराज प्रार्थना करके उन्होंने इलाह के दुनिया में बैठा दिया होगा कि तुम तो किसी को दुनिया में शांति ऐसी नहीं रहने देना किसी को संजमतना जिज्ञाता मत होने देना किसी के गुरु के साथ मत जाने देना अब ये बात बजा बजा के और नाच नाच के और गाय गाय के लोगों को दुनिया में निभाए रखना जिसके लोग जन्म मरण के कक्कर में पड़े हैं किसी की मुक्ति न हो तो दर्द अगर तुम तो ब्रह्मा की तुल् बताने के लिए आए हो तो, तो यही बात होगी कि लोग मौत जाए कर्म भूमि में नारदी क्या नाम नारदी हुआ देखा आ करके वहाँ का सुख, वहाँ का आनंद करके रोने लगे हो वो जमुना जी बह रहे हैं वो सुंदर पुलिन है वो लता है वो वृक्ष है और तो व्रत में अपने आप जो लोग जाते हैं ना उनको कुछ नहीं मालूम पड़ता। उनको तो सूखा दालू मिले सारा पानी मिले है ना? और गर्मी मिले और वहां से नौते हैं तो रुद्रा लोगों को ब्रज का स्वरूप जो है ना वो प्रकट नहीं होता है तो नारद जी ब्रज में आए और देखा उन्होंने ब्रज का आनंद देखा तो ब्रज एक तरफ रोने लग गए तो ललिता जी ने पूछा कि क्यों नारद जी पैसे रो रहे हो ब्रज में आके सब लोग खुशी होते हैं और तुम रो रहे हो तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के नाम पर वो हो रहे हैं जो अब तक मुक्त हो चुके हैं क्योंकि आज उनका देह रहा न इंद्रिय रहा न मन रहा न वो रहे है ना अगर वे मुक्त न हुए होते आज जिंदा होते और अगर भगवान श्रीकृष्ण की ये दीजा देखते है ना तो मुक्ति की इच्छा छोड़ करके उनसे प्रेम करते हैं तो मुक्ति खाली जा रहे ग्रद भूमि में तो वो आनंद है महाराज की वहाँ मुक्ति जो है वो नमक करी लगती है वहाँ तो, तो मूर्ति भरे जहाँ पानी घर खाने ब्रह्म ज्ञानी वहाँ तो मुक्ति पानी भरती है वहाँ तो ब्रह्म ज्ञानी जो है वो कक्कर खाते हैं वो ग्रज का आनंद वो ग्रज का रथ तो ग्रत के रखिया दे कहा ब्रह्मा ने तुमसे प्रार्थना की होगी कि जल के यही तुम अपनी जीला फैलाओ ब्रज में कि कोई मुक्त न होने पाए बोले थे अच्छा तुमको सभी बात उड़ाए जा रही हो क्या मैं अपने भक्तों के वंश में जरूरवश में ये नंद बाबा का वंश भी जरूरंत है क्या उसमें मैंने अवतार नहीं लिया है क्या मेरा उदय नहीं हुआ है बोले न करू भगवान सात को काम उदय उदय ये बात भी नहीं है तो तुम जदुबंस में पैदा नहीं हो रे तो नारायण ये कह रहे तो बोले गदुबंसियों का हृदय इतना कठोर नहीं होता है केवल स्त्री कितनी व्याकुल हो रही हो उसको पाने के लिए ये स्त्री नौती उसका हृदय व्याकुल और तुम जाके अंधेरे स्थिर के बैठे हो अगर तुम गदिबंशी होते भक्तमंत्र में पैदा हुए होते तो तुम्हारा दिल पिघर नहीं जाता दौड़ पिघर नहीं जाते नहीं हो पुलिस तब आखिर में दुर्विता मंडल भी नहीं हूँ और यदि गदीबंसी भी नहीं हूँ तो आखिर दुर्घ तो हूँ मैं कहा आएगा जो भगवान छोड़ दे तुम आसमान ऐसी कपट पड़े हो ऐसे तो लगता है न गज में तुम्हारा कोई माँ बाप है न गोपी वंश में कोई तुम्हारा माँ बाप है तुम तो बस आकाश का क्योंकि आकाश बड़ा परिपूर्ण है असंग है उदासीन है नारायण का वो किसी से प्रेम भी करता है तो तुम भी वो आकाश के समान झूले और आकाश के लक्षे लागू पड़ते हो नहीं तो तुम्हारे हृदय में गया माया जरूर होगी कृष्ण का अच्छा गुपी हो तो जब मेरे बारे में तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो फिर अब मैं नहीं आऊंगा तुम दोनों ये कृष्ण आते नहीं है वो मैं गोपिया को देखते हैं। ये जैसे प्रेमी के मन में जितनी है ना, उलझन होती है जितनी उजेड़ती जिसन है वो अपने पर्यटन के दायरे में भूल है अपने मन की परीक्षा कर लेना है प्रेमियों के क्या नाम है प्रेमियों की पंगत में एक मन बैठना हमारा मन किसके दायरे में पूछता है किसके दायरे में उधे होता है एक महात्मा ब्रह्म जंगल में जा गाय है तो ये तो वहाँ ऐसे रखते हुए उनकी जो जटा थी नो किसी पेड़ गए तो वो जटा उलट गई खड़े तो दूसरे साथियों ने देखा कि कहा महाराज करे क्यों हो सुलझा लो बोले ना बाबा हम तो नहीं कहा कैसा हम सुलझा देते हैं बोले हम भी नहीं सुलझाएंगे तुम भी मत सुलझाओ तो बोले तो बोले जितने उलझाया है ना वही सुलझाया अब आने दो तो मैं खुद सुलझाया और न दूसरों को सुलझाने दिया एक दिन दो दिन तीन दिन पर रह गए हो अरे महाराज एक झटके में वो चीता ठहराता हुआ और वो मंद मंद मत कराता हुआ वो मोर मुगतवार सामने से आया के तो अरे बाबा ने बड़ा सिद्धिया एक दो जगह आपका बैठाया और एक झटका महाराज जगह खुल गई हो नारायण कुछ जता की जो उलझन थी तो सुरख गई लेकिन अब जी जो है वो बैठ गए अब बैठ गए तो उनके मन में है ना क्या उलझन पैदा हुई देखो उधर से आ रहा है तो वो बढ़ने ऐसी आवे तो वो दाने ऐसी आवे तो वो सामने चाहने ऐसी आवे तो वो नारायण तो ये मन में से दुनिया को निकाल करके उसको घर लेने के लिए उसको घर लेने के लिए इससे बढ़िया और कोई करती नहीं है तथा मन में गोपियों के कृष्ण ने कहा कि अब मैं जाता हूं और अब नहीं मिलूंगा तो गोपियों ने कहा सर हम तो तुमसे बात कहती हैं ये कोई हम ईश्वर से बात नहीं कर रहे हैं हम तो अपने सखा से अपने प्राण सखा से अपने हृदय स्वर से बात कर रहे हैं अगर हमारी बात सुनकर तुमको कहना था नाराज होना था रूक जाना था फिर नहीं आना था तो हमारे कथा क्या बने तो खेलन में दो तो का जब खेलने का अधिकार दे दिया तो इसमें मालिक और सेवक का भेद नहीं लेता है अब हम खुद ही और तुम तो बने नहीं अब जो हम कहती हैं खन तो तो गोपिता नंदनो भवा अखिलना अंतरात्मृतो दिखल सा विश्वगुप्त सकवाता तो तीन प्रकार से भगवान प्रकट होते देखो इनमें जो तो तथ्य प्रेमी हैं वो तो भगवान को गोपिकानंदन के रूप में जानते हैं और जो तत्वज्ञ हैं वो अखिल ग्रहणा नंकरत्म देख के रूप में जानते हैं और जो बेचारे ईश्वर के उपासक भक्त हैं वो विष्ठसारे लोग बेट और विपय के तो रूप में जानते हैं मन भगवान श्री कृष्ण अवतार रूप तो है ये एक दृष्टि हैं और वे ब्राह्मण रूप तो है ये तीसरी दृष्टि हैं और वे नंदनंदन नंदन श्याम सुंदर बुद्धि मनोहर है प्यार प्यारे हैं ये तीसरी दृष्टि हैं तो आगे ये पहले ये दर्शन आ चुका है तीर्थम तथा ब्रह्मिया तथा अना परिवतन माया नाम सातमुंजा ये निगाह कोई को मिलती है वो जो काफी लोग हैं उनको नहीं है। मिलते तो जो काफी होगा उसके मन में तो काफी दस आ जाएगी ना तुरंत गुजर जाएगा उस और ये तो दुनिया से मन को हटाने की वैज्ञानिक प्रति ये मन की मन की चिकित्सा है मन का इलाज ये मन को ऊपर उठाने का साइंस है शरीर को ऊपर उठाने का नहीं ये मन को ऊपर हवाई जहाज को तो ऊपर उठाने का टाइम्स ये नहीं है ये अंत को ऊपर उठाने का साइंस है कि दुनिया में जो तो मन लगा हुआ है यहाँ से वहां फसा हुआ है ना है अगर बचपन जब तक कितनों को माना है की बस हमारे तो करबत यही है और कितनों को छोड़ा है अगर लोगों तो को लिस्ट बनानी पड़े ना ये तो जो बचकाने होते हैं छोटे तो छोटे बच्चे होते हैं वो समझते हैं बस बस तुम्हारे को प्रेम हो गया और अब छूटेगा नहीं बदलेगा और ये जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना वो तो बड़े अनुभवी होते हैं वो कहते हैं अरे तुम्हारे तरीके सो प्रेम करते हो क्या तुम क्या हो नड़े बड़े अनुभवी लोग जो हो गए ना बड़े पच्चे हो गए तो ये बच्चे लोग समझते हैं कि बस बस यही सब कुछ है दस, दस दस अरे ऐसा तो जिंदगी में कितनी बार फेलमेल होता रहता है वो मालूम पड़ता है की बस बस अंधेट सब कुछ है अरे इसके आगे भी आता है तो ये जो भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप है ये गोबीता मंडल ये प्रेमियों के लिए सर्वोत्तम रूप यही है गोपचार मंद्री और ज्ञानियों के लिए सर्वोत्तम रूप क्या है कर्तरार्थरे और आज जो ईश्वर्य के उपासक भक्त हैं उनके लिए सर्वोत्तम रूप क्या है कशिखण असारित विश्वग्रुप है अवतार रूप इनमें से तिरछा कौन है अरे बाबा जिसका सहारा ले करके जो ऊपर उठा है उसके लिए वही चर्चा है बोला वो जो तो अपनी सच्चा है ना वो तो सीढ़ी बन के तुम्हारे सामने ये आया है ये अंतर्गामी रूप भी निराकार रूप भी रूप भी एक सीढ़ी है हृदय के ऊपर उठाने के लिए ये अवतार रूप भी एक सीढ़ी है ये नंदन रूप जो है।, है ना यही अवतार व्रज में जो आया है ना ये भी तुम्हारे दिल को ऊपर ले जाने के लिए है। वो जो असली घर है भगवान का उसमें पहुंचने के बाद वो लोगों को फिर दुनिया में लौटने नहीं देते हैं ये तो आप गीता में पढ़ते ही होंगे कृ मे जब जगत निगर से कुछ ऐसी चोल करती है भगवान के धाम में बना वो कहते हैं कि अभी एक बार जब आ गया ये तो अगर फिर लौट के जाएगा तो दुनिया में कुछ न कुछ अफवाह फैलावेगा बदनामी करेगा और लोग फिर यहाँ आना नहीं चाहेंगे तो एक बार वहाँ गया तो हमेशा के लिए पहले ही कर देते हैं वहां से तो निकलने नहीं देते हैं हो यह विगटवा और ये सब जो रूप है वो तो भगवान की ओर लोगों के मन को खींच करके ले जाने के लिए है तो क्यार का रूप है गोपी का रंजन ज्ञान का रूप है अखिल रे नाम अंतरात्म दृष्ट और ऐश्वर्य भक्ति का रूप तो है विषण कार्तिको रूप है। गोपियां कहती हैं कि इस समय जो कुछ तुम कर रहे हो ये रात का समय और बासुड़ी बजा के बुलाना और फिर प्रेम की इतनी लीला करना और उसके बाद फिर अंतर्धान हो जाना और इस तरह गोपियों को बन बन में भटक भटक करके धूल से देखना और उनका इतना कष्ट देख करके ही उनके बीच में प्रगट न होना ये तो न तो गोपिका नंदन वाले प्रेम रूप के अनुरूप है और न तो अंतर्यामी द्रष्टारूप के अनुरूप है न तो ऐश्वर्य रूप के अनुरूप है ये तो किसी भी अनुरूप के अनुरूप, अनुरूप तुम्हारी लीला नहीं है तो क्लियम अद्भुत आ ये क्या अद्भुत लीला कर रहे हो उस निक जो सर्वथा असंगत है इसलिए अपने प्रेमियों के बीच में प्रकट हो और आओ हम लोगों के साथ रात विलास करो दरित वृक्ष प्यारे हमारी आंखों के सामने जीत जाओ प्रत्यक्ष हो जाओ आओ हम लोग फिर पहले के समान फंसे खेले लीला करे ये सीखने की लीला बंद करो अब आगे का प्रसन्न कर नारायण को तो बिल्कुल शिव जी की मूर्ति बना के ओम नमक सिवाय करके अक्षत अच्छा तो समर्पयानी पुष्पाणी पानतु पुष्पाणी समर्पया ऐसे तो।, तो ये आप अपने हाथ को हमारे सिर पर रख दो इसका अर्थ ये है कि जब सुमरह रूप हाथ रुद्र रूप हाथ तुम हमारे सिर पर रख दोगे तो हमारे हृदय में काम वासना नहीं रहेगी अंश कान हो जाएंगे कर तो करोरूह कांत कामदम श्री सिर ग्रह अब देखो पहले मुक्त वाली बात तो पहले बताई मेरा किताब है गोपियां कहती हैं कृष्ण हम तुम्हारे ऊपर मोहित हैं क्या देख करके मोहित हो दीक्षा लता वृत मुकम तवकुंडल श्री गंगस्थलाधर सुखम खकीतावलोकम दत्ताभ भुज दंड युगम विरोप्य वक्ष ग्रहण भाव्य दत्ताभय भुज दंड युगम विरोप्य अल्पों से गिरा हुआ ये मुख्य भगवान श्रीकृष्ण जैसे नए से नए फैशन में अब ये बात आ गई कि बाल के कुछ हिस्से यदि क्या नाम है ललाख पर और आग पर लटकते हुए हों है ना तो वो आख पर थोड़ा लटक जाए नारायण को आंख पर थोड़ा लटक जाए तो बोलते हैं बड़ा सुंदर तो दीक्षा लता अमृत मुखम श्री कृष्ण भगवान की जो अलग हैं वो उनके कपोलों पर लटकती रहती है ना और कुंदन जो है उनकी शोभा से उनका कपोल चमकता रहता था उनकी अधरों की जो सुभा है वो छलक थलक करके मानो पास पड़ोस को शराबो कर रहे हो गंडल कलाकर हफितावलों का मुस्कान से दुख की ओर और दत्ता भय को भुजगंड विगम हो उनके जो गोपियों के मन में था कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो इनके ये जो हृष्ट पुष्ट वरिष्ठ कुछ दंग है वे हमारी रक्षा करेंगे और सर कुछ संगठ गोपियों को उठा के जब ले जाने लगा तो हथियार हाँ में नहीं उठाया हो हाथई से हाथ से सिर तोड़ दिया तो गो विरता भयम गोपियों को अभय देने वाला और मुखियों को अभय दान करने वाला मोक्ष देने वाला और वृक्ष दुर्ज धर्म का दान करने वाला और कामद ये संसार की कामना को जो धर्म के विरूद्ध कामना है उसको बिताने वाला और जो ईश्वर की प्राप्ति के अनुकूल कामना है उसको पूर्ण करने वाला ये प्रेम की भाषा में तृतीय पुरुषार्थ को बात यह है कि सब कथावार्ता तो बाबा भी लोग करते हैं ये कर रहे थे ब्राह्मणों की जीविका पर तो तो जब गृहस्थ ब्राह्मण लोग शास्त्र का रहस्य बताते थे तो बृहस्थ धर्म के उपयोगी जो बातें आती थीं उनको वो बिल्कुल खोल करके खुला करके बताते थे क्योंकि ये नहीं समझना कि शास्त्र में सिर्फ मालय घेरना लिखा है उसमें यह भी लिखा है कि मकान कैसे बनाना और परलवार कैसे चलाना है और दवा कैसे बनाना और नाचना कैसे और गाना कैसे और बजाना कैसे और वे बनाना कैसे है न अपना सौंदर्य जिस तरह से प्रसारित करना सारी बातें शास्त्रों में लिखी है सारे के सारे धनुर्वेद आयुर्वेद आपत्ति वेद गांधर्व वेद है ही इसी के लिए ये नहीं समझना कि एकांत उपेद सीताराम सीताराम करना यही बात शास्त्र में लिखी है उसने सारे के सारे भोग काम शास्त्र है बड़ा भारी काम शास्त्र तो तो है अर्थ शास्त्र है धर्म शास्त्र है नृत्य शास्त्र है नाच्य शास्त्र है ये भरतनाट्यम जिसको बोलते हैं ना? ये नमारा हिन्दुस्तानी तो है ना? और कहाँ का ये नृत्य है तो ये सब बात तो बोले कांत काम तो प्यारे श्याम सुंदर तुमको हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो नारायण गा तो बोले बाबा भगवान का भजन करने आए कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तो बिल्कुल निस्संक दुनिया में किसी से कामना पूर्ण करना और ईश्वर से कामना पूर्ण करना इसमें बड़ा फर्क है ईश्वर से जो कामना पूर्ण करेगा वो संसार से मुक्त होकर के ईश्वर को प्राप्त करेगा और जो संसार में कामना पूर्ण करेगा वो संसार में फंस जाएगा सुखांत तो काम दम अगर बोले कामना तो देते हैं भगवान धानी देते हैं बोले तो श्री कलग्राम लक्ष्मी का तो हाथ ही पकड़ तो लिया है भक्त लोग जैसा जैसा उनके साथ जैसे नरसिंह मेहता ने क्या भेजा था वो हुई नरसी मेहता की हुडी भर दी ना तो खूब कोई थोड़े भरते है तो तो, तो कोई कोई खास खास प्रवेश होता है तो आप खुद हस्ताक्षर करते हैं नहीं तो महाराज हस्ताक्षर करने के काम पर तो और लक्ष्मी जी को लगा रखा है एक खेत को हम जानते हो एक भक्त पर उसकी प्रथा थी तो उसने अपने कार्यालय को हुक्म दे रखा था तो भी जिंदा है उसका व्यापार भी बहुत बड़ा है तो उसने अपने कार्यालय को हुक्म दे रखा था कि अगर भगत जी की कोई हुडी आ जाए तो हमसे बिना पूछे बुना दी जाए तो ये भगवान ने लक्ष्मी जी से कह रखा है कि किसी भगत की हुडी आ गए तो बिना पूछे ही बुनाना तो हमसे सलाह नहीं करना पहले पैसे भेज देना दे रहा उसका श्री इसी शर्त पर मैं तुमसे ब्याह करता हूँ नहीं तो मुझे ब्याह व्या करने की कोई जरूरत नहीं है। कर लक्ष्मी जी का हाथ पकड़े भगवान ने इस शर्त पर कि भक्तों का मनोरथ भक्तों की वांछा पूर्ण करना तो देखो व्यक्तिताध्यन से मोक्ष विष्णु दुर्ज से धर्म कामदम से काम और श्रीकर ग्रहण से अर्थ धर्म ये चारों बात भगवान के कर कमलों की अत्र में प्राप्त तो होती है तो श्री करद राम श्री कृष्ण का गोपियों देखो तुम लोग ये तो कहती हो कि हमारे सिर पर हाथ रख दो हाथ रख दो लेकिन मैं नंद बाबा का बेटा कितनी परमात्मा है, या चोधा मैया कितनी गर्मात्मा है मैं तो। तुम लोग स्त्री हो तुम्हारे तो सिर पर मैं हाथ रखने वाला हूं मैं तू चाहू कर या हो आ, तो गोपियों ने कहा श्री करक ग्रह है वो लक्ष्मी जी का हाथ तुमने पकड़ा कर हम नहीं जानते हैं श्री करक तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है तो जब तो तुम्हें सऊदिया जाह होगा कहीं सऊदियादाह नहीं होगा भले उनका हाथ पकड़ करके तुम रखो है हाथ तुम्हें पकड़ाने को तैयार हैं तुम तुम्हारे सिर पर हाथ रख दो कांत कामदम हा श्री करहम बोले तो महाराज ये श्री जो है न, एक ना एक जंग भी है क्या लक्ष्मीवंतों ने जान दी प्रायण पर्व हो जा तुमने तो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ रखा है क्या एक करी लिया है और पैसा वाली है घर वाली जो है पैसे वाली है एक तो क्या हो गया और दूसरे घर वाली बहुत फैसे वाली हैं? पर तो लक्ष्मी मंतो में जानती प्राइण पर वेदना जिनको लक्ष्मी मिल जाती है महाराज उनको दूसरे के दुख का पता नहीं चलता शे भरा भरा क्रांति शेतें नारायण सुखम शेष भगवान के सिर पर तो सारी धरती का बोझ रहता है और नारायण है कि सांस लेते सो रहे हैं है ना? अरे वही नारायण को समझना तो चाहिए तो ना कि देश जी के कितना भार है तो लक्ष्य लक्ष्मी का मोह लक्ष्मी वालों को पता नहीं चलता हो जो लोग बड़े अच्छे नरम फर्नीचर पर सोते हैं ना उनको क्या पता कि दो लोग यहाँ सड़क पर है न खुले में बेचारे ऐसे नंगे रात को तो जाते हैं सवेरे जिनको चौथ जाने के लिए स्थान नहीं है नाने के लिए जगह नहीं है उनको कितनी तकलीफ होती है इसको लक्ष्मी वाले क्या बन तो बोले श्री कृष्ण तुमने भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ा श्री कर इसी से तुमको हमारा दुख दर्द हमारी पीड़ा नहीं मालूम पड़ती है बोले भाई कोई कोई लक्ष्मी ऐसे भी होते दूसरा तो तो काल करोगे तुम्हारे पास लक्ष्मीय श्री ग्राम जब है तो कुछ न कुछ चाल करोगे एक सबसे बड़ा दोष है इसमें हो कि जैसे कौवा हो न कौवा तो उसकी पास से चाहे कितना भी भले आदमी गुजरे वो है न उसको एक आंख से देखता है और शंका करता है कि हमको कहीं मारे नहीं पकड़े नहीं उड़ जाता हो गांव गांव पकड़ा है और उड़ जाता है ये संकालु चित्त होला सबके ऊपर शंका कर बैठी शंका की होनी सुनते है? ये हृदय की अशुद्धि है ये नहीं समझना है ये बड़प्पन है ये बड़प्पन नहीं है हृदय की अशुद्धि है वो तो बोले नहीं कोई कोई भगवान तो बड़े ऐसे होता है कहा एक आदमी ने सभी सभा में कहा कि सभा में आधे आदमी मूल खड़े अब सभा के लोग जो है वो बड़े बिगड़े तो तुम हम लोगों को मूर्त कहते हो कन्हें नहीं भाई बात मैं अपनी वापस लेता हूँ इस सभा के आधे आदमी मूर्त नहीं है अब लोग अपने को आपने बचाया तो धनवंतो ने जानती धनवंतो ही जाननती करना परवेदना जा कुछ धनी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के दुख को तो समझते हैं का कैसे कक्षी दामानम वासुदेव सकाश देखो भगवान श्रीकृष्ण ने रुकमि के घर में रह वो क्या सुदामा सुदामा को बिल्कुल बना दिया तो बाबा श्रीकर ग्रहण तुमने भी लक्ष्मी का हाथ पकड़ा है तो तुम वैसा करोगे है ना जैसा देश के साथ नारायण करते हैं कि जैसा सुदामा के साथ श्रीकृष्ण करता है श्री करक तुम्हारे हृदय में दया तुम्हारे हार दया हृदय में ममता मोह तुम जरूर कृपा करोगे एक बार हमारे सिर पर अपना कर कमल रख दो तो ये जो गर्मी विरह की गर्मी जो आ गई है न दिमाग ये दूर हो जाए और हम तुमसे में अब कृष्ण का अच्छा गोपियों बंद तो नहीं तो कहिए अच्छा बंद करो सब हाँ बंद करो और कतार में बैठो मैं पीछे से आता हूँ और एक एक चेतरे पर हाथ रखता हुआ चढ़ा जाता है आँख खोल के देखना देख रहे हंस करो अपनी आठ हाँ। और बोली कि न ऐसे काम नहीं चलेगा जल रुवान चारू दर्शो